मान लेंगे तो उसके विकारी तो आने से अनित्य हो जाएगा संस्कार के द्वारा दो प्रकार का संस्कार हो सकता है एक स्वास्थ्य संस्कार और एक अन्याश्रय संस्कार ये तो दोनों प्रकार का संस्कार नहीं हो सकता है संस्कार दो प्रकार होते हैं एक तो गुणा आधार के द्वारा होता है दूसरा दोषापनयन के द्वारा गुणा आधार और दोषापनयन दोनों ही आत्मा में संभव नहीं है क्योंकि नित्य शुद्ध होने से गुणा आधार संभव नहीं है और कोई दोष का स्थान नहीं है इसलिए दोष का अपनयन संभव नहीं है इस प्रकार से संस्कार संस्कार्य मान के आत्मा को कर्म का शेठ नहीं माना जा सकता मोक्ष भी उसी से साधन नहीं हो तो इसी दृष्टि से सभी कर्म का जब निराकरण होगा क्या रहेगा कैसे इसमें कोई संस्कार संपन्न होगा कैसे साधन रहेगा इसके विषय में गुरुभक्ति की शंका आएगी न अश्रया क्रिया अन्य संस्कोत्र शंकते अन्श्रय में रहने वाली क्रिया अन्न को संस्कारित नहीं करती है ये भाष्यकार ने अंतिम में कहा था न पूर्वपण्डिता अन्याश्रयास्त क्रियाये अन्याश्रय क्रिया का विषय भी आत्मा नहीं होने से उसके द्वारा आत्मा का संस्कार नहीं माना जाता है ये जो कहा इसमें व्यभिजार हमका करते हैं यानी इसमें व्याप्ति नहीं मिलती है व्याप्ति का व्यभिचार होता है न अन्यश्रया क्रिया अन्यश्रय क्रिया नहीं है अन्यश्रया क्रिया अन्यम संस्कर होती अन्याश्रय क्रिया अन्य का संस्कार करता है ऐसा नहीं है ये जो कहा था इसमें विभिचारम है यानी कहीं अन्य आश्रय क्रिया अन्य आश्रय के संस्कार करती है ऐसा देखा गया तो अन्य आश्रय का अन्य आश्रय नहीं करती है ये नहीं होगा करती है तो यही विभिचार है तो अन्य आश्रय क्रिया अन्य आश्रय का नहीं होना जो वाक्य कहा उसमें विविचारंभ शंकदे पूर्व पक्षी विभिचार की शंका करता है कि कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि अन्य आश्रय क्रिया से अन्य का संस्कार होता है और ऐसा शास्त्रीय रूप से भी माना गया है ये कहना चाहते ये भी विधिचार है ननु देहाश्रयया स्ना आजमन यज्ञोपिदादिकया क्रियया देही संस्क्रिय वाणो दृष्ट देहा आश्रयया देह में आश्रित स्ना आजमन यज्ञोपिदादिकया देह में आश्रित क्रिया जैसे स्नान है आचमन है यज्ञोपवीद आदि है इनके द्वारा देही संस्क्रिय माणो देही का संस्कार होता है ऐसा माना गया स्नान आचमन यज्ञोपवीद आदि के द्वारा देही का ही संस्कार मानते हैं इसमें स्नान करते हैं तो देह का स्नान होने पर भी देही का माना जाता है आगमन के द्वारा भी ऐसा है कि जो भी आदि जो धारण करते हैं उसके द्वारा भी आत्मा का ही संस्कार माना गया है ऐसा स्वीकार किया ये कहते तो अन्य आश्रय है देहा देहा आश्रय है स्नान आगमन आदि और उसके द्वारा देही संस्कृत मान है तो उसके उत्तर में कहते ना ऐसा नहीं होता है अविद्याृहत से आत्मन संस्क्रियमाणस्व यहां आप जो संस्कार मान रहे हो ये वास्तव में संस्कार नहीं है क्योंकि देहादि संभद के साथ अभिमान करते हुए जो संघात बना हुआ है देहादि संघात का ही अविद्या के द्वारा आत्मा अब जिस आत्मा का आप संस्कार मान रहे हैं वो अविद्याकल्पित आत्मा है अविद्याकल्पित आत्मा का ही वहां संस्कार माना गया है देहादि के द्वारा संस्कार अविद्याकल्पित का होगा वास्तविक आत्मा का नहीं होता है तो जो अविद्यावस्था में देहादि अभिन्न देहादि निश्चित आत्मा को माना जाता है उस अवस्था में वो संस्कार का काम होगा यानी शरीर का संस्कार उसी में काम करेगा समान आ जाए इसलिए देहादिंग संहत से अविद्या अविद्या के द्वारा गृहित है वास्तविक नहीं है अविद्या के द्वारा गृहित आत्मा उस आत्मा का संस्कृत मानस उस आत्मा का संस्कार देखा गया इसकी टीका देखिए पूर्व की टीका है आदिपदम संध्या वंदनादि संग्रहा आदिपद का संग्रह के लिए दिया है। आदि का। आत्मनो देहा देहादिषु अद्य अभ्यास तथा से तत्क्रिय संस्कार्य नचार इत्या ये सिद्धांति का अभिप्राय आत्मनो देहा देहादी से अतिक्तूने पर देहादिशु अविद्याभ्यास देहादि में अविद्या के द्वारा अध्यास स्वीकार किया यानी यानी अवस्था में ही कर्म होता है ये पहले कहा था लौकिकम वैदिकम च लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार का व्यवहार अध्यासम पुरस्कृत अध्यास को पुरस्कार आगे करके ही होता है अध्यास का निराकरण करने से फिर दैविक वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार का व्यवहार नहीं होगा यह अध्यास भाषण कहा किसी को याद दिलाते हैं कि देहादि को अविद्या अभ्यास देहादि में अविद्या से अभ्यास करने से तथा अभिन्न से वत्क्रिय या संस्कार ऐसे अध्यात्म के द्वारा देहादि अभिन्न जो आत्मा है उसी का संस्कार माना जाता है वैदिक क्रिया है वैदिक के द्वारा उसी का संस्कार माना जाएगा उस अवस्था में उस संस्कार की आवश्यकता है तो वो करते हैं वो क्योंकि वो देह से भिन्न आत्मा को पहचानने के लिए इन संस्कारों की आवश्यकता है तब वो उसको करते न व्यभिजार है क्या है इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं है हमने जो पहले कहा अन्य आश्रय क्रिया से अन्य संस्कृत नहीं होता है जो कहा इसमें कोई व्यभिचार नहीं तो ये है क्योंकि वास्तव में अन्य ही है अन्य को एक मान करके यहाँ क्रिया हो रही है तो उसमें उतना ही सार्थकता है जितना वो करते उतनी सार्थकता है लेकिन अन्य के द्वारा अन्य का संस्कार नहीं हो रहा ये कहा इसलिए भाषण में कहा ना देहादि दे संहद सेवा विद्यागृहित ये जो व्यभिचार आप कहना चाह रहे हैं व्यक्ति का व्यभिचार वो नहीं होगा क्योंकि देहादि संहद आत्मा का ही संस्कृत मानत्व ने स्वीकार किया और ये प्रत्यक्ष भी है प्रत्यक्ष स्नान आगमना देह समय ये तो सभी लोग जानते ही स्पष्ट है कि देह या स्नान आजमन आदि स्नान करता है तो शरीर भी शुद्ध होता है और आगमन करता है तो उसी पर शरीर के शुद्धि मानी जाती है देह समयित्व देहा आदि संबंध से ही होता है और आत्मा संबंधी से उसको नहीं कहता प्रत्यक्ष स्नान आजमनादे देहादि संबंध देहादि देहा संबंध क्रिया ही उसको मानी जाती है और उसमें जो, जिसमें जो क्रिया हो रही है उसके द्वारा वो संस्कृत मान मानता आन है तो ठीक है ऐसे आप मान सकते किंतु आत्मा का संस्कार इसके द्वारा सिद्ध नहीं हो तया देहाश्रया तत्संह कश्चित अविद्य आत्मेन परिगृहत संस्क्रिय इसलिए देह में होने वाली इन क्रियाओं से आश्रय जो आत्मा देहाश्रय या क्रिया के संस्कार क्रिया देहाश्रय है और उस आश्रय क्रिया से जब आप संस्कार करेंगे तत् समृद एवं कस्टिद अविद्य उस शरीर में संयुक्त रूप से रहा हुआ संभद रूप से शरीर के साथ संयुक्त जो आत्मा है उस आत्मा का कस्टिद अविजया कोई आत्मा मानो जिसे भी रूप में मानो उस रूप में जो आत्मा है उसी को ही लेना पड़ेगा वो आत्मा कैसे अविद्या आत्मत्वे ना वो अविद्या के द्वारा आत्म रूप से स्वीकार किया वो वास्तव में शरीर आदि संबंधी आत्मा नहीं है किंतु शरीर आदि संबंधी आत्मा रूप से स्वीकार किया अभी हाँ मान रहा उस अवस्था में वही वैदिक व्यवहार होता है इसलिए संस्क्रियता उत्तम वो संस्कार संस्कारित होता है ये कहना ठीक है यानी जो भी साधना आदि करते हैं उसके संस्कार के द्वारा संस्कारित होता है और संस्कार अत्यंत आवश्यक है संस्कार के बिना वो कुछ समझ में नहीं आता आगे का संस्कार किसी भी प्रकार का संस्कार है सिंचित काल के लिए क्रिया संबद्ध संस्कार चाहिए और उसके बाद फिर मानसिक संस्कार होता है और ऐसे ही चिंतन मनन के द्वारा भी संस्कार होता है ये संस्कार, संस्कार का फल यही है कि शोधन होगा संस्कार के शोधन होता है कल जैसा बताया था कि तत्त्व संबंधी अभिमान का शोधन होगा अभिमान का शोधन होने के लिए चाहिए इसके लिए तपस्या भी चाहिए तपस्या भी उसी के लिए है तो तपस्या नहीं करेंगे तो शोधन नहीं होगा वो तपस्या से शोधन होता है संस्कार से शोधन होता है और जो भी मनन चिंतन करते हैं उसी से भी शोधन होता है ये आत्मभिन्ना अभिमान अब नहीं है संबंधी अभिमान है और बाकी जो भी हम सुनते हैं उसको कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते तो संस्कार किए बिना उसको जाना नहीं जा सकता ये शास्त्र कहते हैं इसलिए संस्कार का विधान किया गया है तो कानून में भी अधिकारी होने के लिए संस्कारित होना आवश्यक होता है नहीं तो नहीं होगा ये दुराभिमान आदि जो रहता है उसका उसके साथ वो कर्म नहीं कर सकता है दुराभिमान को हटाने के लिए उसको संस्कारित करना पड़ेगा पहले उसको शासन में रखना पड़ेगा शासन में रखे तब वो विशेष अधिकारी बनेगा उसके बाद वो कार्यकर्ता जैसे जो वेदाध्ययन आदि में जाते हैं अथवा हम स्कूल में जाते हैं स्कूल में एक प्रकार का शासन होता है वो वेदाध्ययन में भी इसी प्रकार का शासन है तो शासन से शासित होने का मतलब जो शास्त्र कहेगा या जो भी वहां गुरु आचार्य जो भी कहेगा उसके माध्यम से वो उसके वरिधि में आके उसी उसी को आचरण करने लगता है अन्यथा उस आचरण को करेगा ही नहीं क्योंकि स्वाभाविक से उत्पन्न आचरण को ही करेगा अभी बताएंगे जी भाषा में आगे आएगा स्वाभाविक आचरण से बाहर करने के लिए ये संस्कार की आवश्यकता वो खा पी करके सो जाना स्वाभाविक है और खा खाते हैं थक जाता है थकने पर सो जाता है फिर उठता है फिर खाता है फिर सो जाता है फिर वो सोचता है इसी के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा हो रही है आत्मा की रक्षा हो रही है सोचता है और जो भी समय भी नहीं रहता जब तक सोना होता सोएगा और जब उठना होता उठेगा और फिर ऐसे जो ही करना है करेगा ये बिल्कुल असंस्कारित रहे तो खाना पीना आदि जो पहले हमने कहा आहार अंदर भय तो इनको व्यवस्थित करके पहले ये शासन में लाके संस्कार किया जाता है इसके लिए बोलते हैं संध्यावंदन करो तो संध्या वंदन करना है तो संध्या के समय में उठना पड़ेगा तो पहले उठ करके सब स्नान आचमन आदि करेंगे उसके बाद संध्या करने योग्य होगा तब संध्या करेंगे उसके बाद फिर बाकी होगा तो इसलिए उस समय जरूर उठेगा करेगा तो वो व्यवस्थित हो जाएगा शासन में आ जाता है इसीलिए इसी को संस्कार करके तब वो पहचानेगा क्या पहचानेगा क्या मेरे अंदर ये दोष है ये दोष को निवारण करने के लिए ये क्रिया हो रही है ऐसे ऐसे संस्कार हो जाएगा भोजनादि में भी व्यवस्था रहता है कौन से करना है कौन से लेकर करना है इस प्रकार हर एक वैदिक संस्कार का उद्देश्य यही है कि आपको उन दोषों का पहचान हो जाए जो स्वाभाविक सम से विमुक्त करने के लिए रास्ता निकल जाए इसी के लिए करते हैं तो तत्काल में वो आवश्यक होगा जब तक वो आत्माभिमान शरीर आदि के साथ है तब तक वो आवश्यक है तभी वो कर पाता है नहीं तो नहीं कर पाता इसीलिए उसको उस प्रकार से स्वीकार करना युक्त है पूर्व तो पक्ष का यह कहना था कि आत्मा अलग है और संस्कार आत्मा को शुद्ध करता है ऐसा कह रहे थे तो भाष्यकार कहते ऐसा नहीं है आत्मा को और शरीर आदि को एक मानकर ही आप संस्कार कर रहे हैं ऐसा पहले जो कहा था उसी को कहा तो यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्ते न धातु साम्ये न तत्सस्त तदाभिमान आरोग्य फल जैसे आरोग्य करने के लिए जो अस्वस्थ हो जाता उसको स्वस्थ बनाने के लिए देहा में चिकित्सा की जाती है देहा चिकित्सा निमित्त से धातु साम्य हो जाएगा धातु वैषम्य होने से रोग होता है और धातु साम्य होने पर वो पूर्व स्थिति में आ जाएगा यथास्थिति में आ जाएगा तत्संभ से तत्मान और उसी के साथ जो संबंध है शरीर आदि के जो संबंध है उसके द्वारा उसका अभिमान होता है उस अभिमान से उसका आरोग्य फल प्राप्त होता है आरोग्य प्राप्त हो जाएगा तो अब आरोग्य प्राप्ति उस शरीर के साथ अभिमान किए हुए जो व्यक्ति है जीवात्मा जो भी होगा उसी की ही मानी जाती है शरीर में हो रही है लेकिन उसी की मानी जाती है अहम आरोग यदि युद्धि उपपद्य दे जिस स्थिति में मैं आरोग हूं यह बुद्धि हो जाती है ये बुद्धि होने पर वो आरोोगी होता है तो अहम अरोगहा मेरा रोग निकल गया पहले अहम रोगी ऐसी बुद्धि अब उसके बाद भैठक जाकर सेवन किया अनदर में वो अहम आरोग हा ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई अब उसके साथ उसका अभिमान होता है मुझे अब रोग नहीं है तो वो शरीर के साथ संबंध करके मान लिया जाता है इसी प्रकार एवं स्नान आजमन यज्ञो विविधादि न अहम शुद्ध संस्कृत यदि अतः बुद्धि उत्पद्य थे ससंस्कृत इसी प्रकार स्नान करते समय स्नान के पहले मैं अशुद्ध हूं अभी मुझे स्नान करना है मैं शुद्ध होता हूं करने के पहले पवित्र नहीं है आगमन करने के बाद पवित्र दाते हैं पहनने के पहले वो तो द्विजादि नहीं बन सकता द्विजादि नहीं बनने से कर्म में अधिकार नहीं होता है द्विजादि बनने के लिए विविध आदि संस्कार होता है तो स्नान आजमन यो विविध आदि ये सब संस्कार है क्रम से भी होता है नित्य भी होता है ऐसे नित्य, नित्य कुछ संस्कार है कुछ काल में विशेष काल विशेष में संस्कार होते हैं ऐसे गर्भाधान आदि से लेकर के सारे संस्कार तत् कार्य के लिए होते हैं उसी के द्वारा उसकी शुद्धि मानी जाती है वो अहम शुद्ध हा अभिमान होता है अहम संस्कृत हा ये यदि अत्र बुद्धि उत्पत्ति है जिस स्थिति में बुद्धि उत्पन्न होती है उसी का संस्कार मान लेना ठीक है इसीलिए ये संस्कार आत्मा को संस्कार होता है ये नहीं कहना जो भी जहां भी संस्कार हो रहा है वो उसी के साथ संबंधित है तो शरीर के साथ संस्कार हो रहा है तो शरीर के साथ संबद्ध तो आत्मा का संस्कार हो रहा है ऐसे मान लेना चाहिए यहां तक उसका वही स्थिति है आत्मा का भी संस्कृत नहीं है क्योंकि आत्मा का भी असंस्कृत हुआ ही नहीं असंस्कृत होने के लिए आत्मा के पास कुछ नहीं है जिससे असंस्कृत हो जाए आत्मा में नहीं होता हाँ तो लोग बोलते हैं जब आत्मा संस्कृत नहीं होता आत्मा असंस्कृत है तो मेरी आत्मा शुद्ध है तो हम कुछ भी कर सकता है कुछ भी बोल सकता है कुछ भी करता है तो सोचते हैं ऐसे भी क्योंकि वेदांत को तो कई तरह से लोग बोल देते अपना सुनकर बोलते कुछ भी बोल देता है क्यों हमारे आत्मा में ऐसे कोई हम तो शुद्ध है हम तो शुद्ध भाव से बोलते हैं इसी ऐसे बोलते लोग अब आप शुद्ध है शुद्ध भाव से बोलना बोलता है करता है तो आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए सृष्टि के अनुसार होना चाहिए वो शुद्ध ऐसे ही बनता है शुद्ध बनने का मतलब आपकी वाणी भी ऐसी रहेगी और वो आचार भी वैसे रहेगा वो नहीं होगा तो वो होता नहीं इसीलिए तो जब अच्छा व्यक्ति को आप देखते हैं तो अच्छा व्यक्ति क्यों कहता है उसके आत्मा अच्छा होने से कहता है कि वो उसके आचरण अच्छा होने से कहता है वो आचरण अच्छा होने से ही अच्छा व्यक्ति कहा जाता है आत्मा में कोई अच्छाई ही भी नहीं बुराई भी नहीं इसलिए वो वो भी नहीं होता है हम मनमानी कर सकते हैं मनमानी आचरण करते ऐसे नहीं कर, हो सकता इसलिए आत्मा को लेके आत्मा को पकड़ के इधर लाना है क्योंकि जिस आत्मा को आप इतने शुद्ध मान रहे उसका पकड़ आपको है ही नहीं उसके साथ आपका अभिमान है ही इसके साथ ऐसे अभिमान होता तो कोई समस्या ही नहीं है वहां अशुद्ध और भाव को शुद्ध करना भाव को ये सब करना कोई बात ही होती नहीं है फिर मनमानी भी नहीं होता है मनमानी होगा तो उसका मतलब शुद्धिकरण उस नहीं हुआ उसका संस्कार नहीं है अभी गड़बड़ है उसको साफ करना पड़ेगा नहीं तो फिर शास्त्र सारे वृद्ध ब्रत गर्स को जाएंगे केवल एक ही शुद्ध को पकड़ के बाकी सब छोड़ देंगे ऐसा तो होता नहीं ऐसा कहीं भी नहीं कहा आगे ये बताएंगे सब ये जो भी अपने तरह से मनमानी बोलेंगे उसको तो आ, उसी और ज्ञानी में क्या बोलते हैं हमारे क्या है सामान्य जन्मे और ज्ञानी में कोई भेद ही नहीं है फिर ऐसा भेद नहीं रहेगा तो फिर उसमें कोई संस्कार को शास्त्र कहेगा ही नहीं इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सब व्यवस्थित हो जाता है व्यवस्थित हो करके ही तब संस्कार हो जाता है संस्कार ही इनको प्राप्त होता है ऐसा तो करते नहीं क्योंकि तो ये सब संबंधित है संस्कारित रहना मतलब वो तो तादात में से रह रहा संस्कारित होना मतलब वो तो तादाथ में छूट गया तभी तो उसका अर्थ तो होगा इसीलिए सच देखे न इस स्थिति में जो देह संद आत्मा के संबंध में चर्चा होती है वो देह संद आत्मा को ही लेकर विचार करना चाहिए वहां दूसरी आत्मा को ला करके वो अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए वो देह सम्बद्ध आत्मा है अभी उसको ठीक करना है तो उसको करना है बस उधर कोई समझौता नहीं है कि वो वो ही आत्मा हम है वो हो गया ऐसे करके फिर ये छोड़ दो ऐसा नहीं होता इसलिए देहा संबद्ध की आत्मा की स्थिति में देह संबद को ही मानते चलो और जो नहीं होगा उसी से नहीं हो अभी बड़े बड़े आचार्य लोग जैसे जिन्होंने जितने भी ज्ञानी लोग ज्ञानी पुरुषों के बारे में कहा किसी भी की कि कथा में जाके वो तो मनमानी तो कोई नहीं किया मनमानी करने का मतलब मनमानी करने तो उनको मानते ही नहीं ऐसा कोई बारे है कि नहीं तो सब कुछ अपने ढंग से किया अपने ढंग से व्यवस्थित किया तब जाकर के बोलते यहां तक व्यास जी का मैंने कई बार बोला व्यास जी महाभारत अपने आप कहते हैं कि मैं जो है कभी भी शास्त्र में विहित कोई भी नियम का उल्लंघन जीवन में नहीं किया और वो निश्चित कार्य को किया नहीं ऐसा कभी घोषणा करते इसका मतलब क्या है वो स्वयं तो जारी तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया करके बोलते तो वही उसका पहले होता भी हो क्योंकि आचरण होता है उसी के बाद आगे बोला इसीलिए देह संभ आत्मा को लेके जब आवाज करते हैं उस समय असंभद आत्मा को बीच में ला करके वो भागने कोशिश नहीं करना वो तो असंभद आत्मा की बात ही नहीं हो रही है तो संस्कार की बात हो रही है तो संहद आत्मा की बात हो रही है वो स्पष्ट रूप से वही रहना चाहिए तब जाकर के आपको कुछ फायदा होगा नहीं तो नहीं होगा तेन व ही देखो उसी आत्मा के द्वारा अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषय प्रत्ययिना सर्वा क्रिया निवर्त्यंते ये पहले कहा हम प्रत्ययन वो अहम प्रत्यय जो है वो अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय के द्वारा जानने वाली जो आत्मा है अहंकार है। वहां कहा था अहम प्रत्येन सर्व साक्षी तो सब सभी के साक्षी है जब सभी का साक्षी रहते हैं सभी सिद्ध को लेंगे और अहम प्रत्यय को लेंगे हाँ अहम प्रत्यय के द्वारा जो जाना जाता है तो ये प्रत्यक्ष होता है प्रत्येगात्मक न अहम प्रत्यय को प्रत्यक्ष मानते तो ये अहम प्रत्यय कौन है यहाँ आके बताए पहले भी बताता है अहम प्रत्यय सब्त प्रयोग यहाँ भी हो अहमकर्ता जो अहम कर्तव भाव जिसमें है अहंकार का भाव जिसमें है वो अहम प्रत्ययी होता है उस अहम प्रत्ययी को शोधन करने की आवश्यकता है इसलिए उसको सारे संस्कार की भी आवश्यकता है और तब तक वो शास्त्र शास्त्र के शासन में शास्त्र नहीं होगा तब तक वो अहम प्रत्यय का शोधन होना संभव नहीं है नहीं होगा अब वो शास्त्र के शासन को कब मानता है जब शास्त्र पर उसकी श्रद्धा है विश्वास है तब मानता है अभी पिता आदि जो है शासन करते हैं बच्चे को पिता आदि को कब मानते हैं जब पिता पर आदर है श्रद्धा है तब पिता आदि का शासन मानते हैं शासन मानने से उसका हित होता है अभी तो नहीं होता है तो पिता सामान्य रूप से हित के लिए करते हैं मादा करते। इस प्रकार हित के लिए करते हैं इसी प्रकार गुरु हित के लिए करते ऐसे ही शास्त्र हिद के लिए करेगा किन्तु हिद के लिए करता हुआ भी सभी वो प्रयोजन में आएगा जब आप उस पर श्रद्धा करेंगे और विश्वास करेंगे उसको मानेंगे तभी तो काम करेगा यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है शास्त्र का शासन शास्त्र का शासन के अपने तरह से रहेगा आप कुछ करेगा नहीं तो कोई होगा नहीं उससे कोई ये नहीं होता है आप शास्त्र पकड़ करके आपको ये करने के लिए नहीं बोलता ठीक है भाई श्रद्धा है इस प्रकार से तो करो करो तो तुम्हें फायदा होगा ऐसा करके बोलता है तो वो शासन के द्वारा ये अहंकर् नियुक्ति होता है अहंकर्ता अहंकारता बनने के बाद ही अहम प्रत्यय विषयण अहम प्रत्येक विषयी रूप जो है वो अहम प्रत्ययी है वह अहम प्रत्ययी जो आत्मा है अहंकारुक्त जो अपने को कक्का भोक्ता मानता है उस आत्मा के द्वारा सर्वाहा क्रिया निवर्त्य सारे क्रियाएं वलौकिक वैदिक क्रियाएं निवृत्त की जाती है और जो अन्य है जिसको साक्षी कहते हैं उसके बारे में कहते तत्फलम चए स्नान और उसका फल भी वही होता है जो करता होगा वही भोगता होगा और उसका फल भी उसी को होता है तयोर्य पिपलम स्वादुअ अनशनन अन्यो अभिजाग शीति यदि मंत्र वर्णा ऐसा दोनों के बारे में वहां कहा गया ये दो आत्मा है द्वा सुवरणा तविजा पघा ये बोला दो आत्मा हैं तो तयोरन्या उनमें से एक जो है पिप्पलम स्वादुअत्ती ये स्वाद कर्म बल को अनुभव करता है अहंकार के रूप में अनुभव करता है और अनस्नन अन अन्य अभिचाकशी और नहीं खाने वा एक है साक्षी वो कर्ता अधिकता कर्म के साथ कोई संबंध नहीं करता है वो खाली प्रकाशित करके बैठा हुआ है अनस्न कुछ नहीं खाता है अन्य अभिचाकशी स्वयं प्रकाश रूप से वहां स्थित रहता वो साक्षी का सर होता है इसीलिए यहाँ इस विषय में जब हम चर्चा करते हैं संस्कार आदि के विषय में चर्चा करते हैं तब उसको भिज के लाना नहीं वो तो कर नहीं रहा अब जो कर रहा है उसी की बात कर रहे हैं और वहां आकर के इसको लाता है इधर उधर उधर बोलता है कोई नियम बोले बोलते हैं हम तो आत्मा हैं हमें हाँ है क्या नियम है।, है ऐसे ही वो, होता है तब क्या कुछ होने वाला नहीं हमें कोई नियम नहीं हम नियम निधि से बाहर है क्योंकि हम तो आत्मा हैं ऐसे बोलते हैं वहां की बात नहीं कर रहे देखो स्पष्ट रूप से हम दो इजी को तो बता दो है एक कर्ता भोक्ता रूप से है फल खाता है सब कुछ करता है उसके लिए सब कर्म की जरूरत है और एक तो कर्ता भोक्ता नहीं है साक्षी में है उसको कहीं कर्म करना वाली क्या आवश्यकता है ऐसे किसी में उसको पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है अब देखो ये साधन करने की इच्छा जिसको है किसको है बाकी सब छोड़ो साधन करने की इच्छा है अब श्रवण करने की इच्छा है या कोई भी प्रकार के साधन श्रवण नहीं है योग यो, साधन जो भी साधन साधन करने की इच्छा किसकी हो रही है? वो तो ये वाले आत्मा के तय और अंगे वाले को हो रहा है वो साक्षी को थोड़ी हो रहा है साक्षी को नहीं हो रहा है फिर साक्षी को फिर भीज के क्यों लाना है वो तो साक्षी है वो साक्षी होगा तो फिर साधन करने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप तो साधन करने की इच्छा से तो घर बार जोड़ के आए इसका मतलब वो उसमें पहुंचा है ही तो वो इच्छा जब तक है तब तो फिर उसको वो उसी स्तर में रखना पड़ेगा अब उसको संस्कार करना है तो साधन करने की इच्छा है साधन का जो नियम काग रहा है शास्त्र में उसको पालन करना है वो जो कुछ भी जैसा भी है सारे को पालन करना पड़ेगा तब जाकर के आपका साधन संबन्न होगा उसके बाद में उसका प्रकाश होगा है ना और जो साक्षी को पकड़ते हैं उनको किसी प्रकार चिंता भी नहीं होती है कि ये किस में किस लोग में कहां जाऊंगा क्या मुझे होगा प्रिया प्रिय नस्प्रसदा उसको प्रिया प्रिय की कोई संबंधी ही नहीं होता है ऐसी स्थिति में पहुंच ऐसा तो होता नहीं इसलिए सारा प्रॉब्लम तो हो रहा है फिर हम आत्मा को पकड़ते इसीलिए कि हम नियम का पालन नहीं करना चाहते नियम का पाठन नहीं करना है करने के लिए हम देखते हैं कि एक रास्ता पकड़ में आता है अब किसी को भी सुना तो वो चुप हो जाता है तो किसी को बोलेगी ना वो हम तो आत्मा के में एक रूप है वो कुछ नहीं बोल पाए अब वो आत्मा के रूप में एक रूप है तो क्या कर प्रणाम करेगा आपको प्रणाम है जैसा यादन वर्ग कहा आ, नमो आ, नमक कुरो ऐसा बोला ना सब ब्रह्म देताओं को मेरा नमस्कार है ऐसा कहा ऐसे करके नमस्कार करके चुप हो जाए क्योंकि बोल नहीं देखे अब आत्मा है तो ठीक है इसलिए ये दोनों भेद है इसको मिलाना नहीं ये पूर्व पक्ष क्या कर रहे हैं दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह काम हो रहा है और दूसरे को उसमें फायदा होता है और हमारी आत्मा तो उधर जाएंगे और ये कर्म के द्वारा उधर जाएंगे ऐसे करके मिलाने की कोशिश कर रहे तो बोलते मिलाना नहीं आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है आत्मा संबंधी में हो रहा है इसको मान लो इसको लेके आप विचार करो इसलिए दोनों का भेद हुआ कई जगह ऐसा आया है दो भेद करके आज उपनिषद में ही दो आत्मा का विचार आया है वो दो, दो आत्मा का विचार यही है कि जो स्व अन्वेषव्य सभीव्य दो है अन्वेषण करने वाला एक होता और जिसका अन्वेषण कर रहे हैं जो विषय बना वो दूसरा है और बाद में मालूम हो जाएगा जो अन्वेषण कर रहा हैं वो अपना स्वरूप है बाद में मालूम होगा किंतु इस स्थिति में वो अन्वेषण करने वाला और जिसको अन्वेषण किया जाता है वो अलग अलग है तभी तो अन्वेषण कर रहे हैं आप मैं तो क्यों करना? इसीलिए इधर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी मंद्र वर्णा ये मंद्रवर्ण से ये सिद्ध होता है ठीक है ये अभ्यासवासी में जो कहा उसी को ही भाष्यकार दोहरा रहे उसी को ही बोल रहे अब और भी देखिए आत्मेन्द्रियम मनोयुक्तम भोगते प्याहो ये कौन सी आत्मा की बात कर रहे ये क्या आपके असंभद आत्मा की बात कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल नहीं स्पष्ट रूप तो से मंत्र बोल रहा है आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम आपके पास आत्मा है मन है इंद्रिय है और इससे सारा मिला करके बैठा हुआ है संबंध बना के रखा है भोक्ता बना हुआ है इस क्या ये मनीषी लोग ऐसे करते हैं तो इसी को उधर ला के करना नहीं जिसका जहाँ स्थान है उसको वही रह के करना है उसको जाके वहाँ ले करके इधर लेकर के करना नहीं तब वहां जाकर के जब करने जाएंगे तो उसको शुद्ध करने के बारे में सोचना ही नहीं वहां जाके शुद्ध करने के बारे में चिंता नहीं होता क्योंकि वो आप में इंद्रिय मनो मनोयुक्त भोक्ता है ही नहीं तो फिर वो शुद्ध कैसे करेंगे और जो भोक्ता बना हुआ है उसको शुद्ध करना तो ये जब शुद्ध करने जाएंगे तो आपके भाव शुद्धि शरीर शुद्धि मानसिक शुद्धि और अहिंसा आदि नियमों का पालन सब चीज स्वतः आ जाता है उसके बिना इतनी शुद्धि नहीं होती ये बहुत विस्तार साधन में जो कहा गया है वो सारे आ जाता है तथाच और दूसरी बात है एको देव सर्वभूतेश भूष सर्वव्यापी सर्वभूता कर्माध्यक्ष सर्वभूता दिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणच इस प्रकार के जो मंत्र है ये वो आत्मा का जो स्वरूप दिखा करके नित्य शुद्धता ब्रह्म रूप से दिखा रहे हैं एक को तो भोक्ता बता रहा और दूसरे को नित्य शुद्ध रूप से सर्वसाक्षी रूप से बता रहा ये दोनों में अंदर है एक देव वो एक है और देव है इसका एक एक पद का अर्थ करेंगे टीका का वो देव है देव प्रकाशमान है सर्वभूतेश गूढ़ा एक जगह रहता है ऐसा नहीं है सभी भूतों के अंदर रहता है और कैसा रहता है गूढ़ गुप्त रूप से रहता है ऐसे उनको जानना इतना कठिन है इसीलिए गुप्त रूप से रहता है मालूम नहीं पड़ता है है, है लेकिन मालूम नहीं पड़ता ना ना जैसे विष्ठा बूटा सर्वव्यापी एक जगह गुप्त रूप से रहता है इसका मतलब और जगह नहीं ऐसे नहीं सब जगह भी रहता है सर्व सर्वभूतात्मा सभी के भूत के अंतरात्मा रूप से रहता है ये सब उनका विशेषण है कर्माध्यक्ष जितने कर्मों को आप करते हैं उसका अध्यक्ष रहता है कर्म करने वाला नहीं है ये करने वाला तो आत्मेंद्रिय मनोत्तम भूगता है वो करता है ये कर्म का अध्यक्ष है कर्म करता है चलता है वो तो देखता रहेगा अक्षिणी अध्यक्ष आदि जो है यहां सप्तमी अर्थ में वो बनाया गया है इसमें जो समास बना के अध्यक्ष रहा वो अक्ष के साथ संबंध है उसका आदि कहता अध्यक्ष बनाया माने देखता है जानता है बस सर्व भूताधिवास रहा सभी भूत के अंदर अधिवास करता है साक्षी सबको देखने वाला जानने वाला और चेता चेतन रूप है और केवल कहा केवल भी है और निर्गुण निर्गुण भी है कोई गुण नहीं है उसके पास ऐसा तो आपको अनुभव नहीं हो रहा है ना ये इससे सारे विरुद्ध में अनुभव हो रहा है मैं अनेक मुंह अनुभव होता है क्योंकि एक मुंह अनुभव होने पर दूसरा खाने पर भी हमारा खाना हो गया करके चुपचाप बैठना चाहिए तो नहीं होता है मुझे अपने लिए तो भूख लग रहा है तो मुझे ही खाना पड़ेगा इसका मतलब एक भाव तो है नहीं हो नहीं सकता शरीर को लेकर करता है और देवहा द्योदनवान ऐसा भी नहीं है हम अशुद्ध है भावना है सर्वभूदेश गूढ़ ये भी भावना नहीं है हम तो केवल इस देह में ही है और कहीं नहीं है इसी भावना है सर्वव्यापित्व तो भावना भी नहीं है कर्माध्यक्ष हम कर्मों को जानते ही नहीं है अब क्या कर्म कर आगे होने वाला है पता नहीं है तो कौन सा कर्म कम देख रहे है? कोई कर्म पता नहीं इसीलिए इसका विपरीत भाव में है और वो और क्या है वो शुद्ध का सपरियत तो परिसात अगात चारों तरफ फैला हुआ होगा शुक्रम शुद्धम अकायम वो शरीर से रहित है अवरणम सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर से रहित है, हैगम उसके अंदर कोई स्नायु रूप अवैध नहीं है स्नायु सिरा बोलते शरीर की सिरा आदि कुछ भी नहीं है और शुद्धम अभाप विद्धम नित्य शुद्ध है और पाप का कवि लेश संबंध नहीं होता इसी चाह ये दो तो मंत्रो ये दोनों मंत्र क्या कहता है अनाधेय अधिशयदा नित्य शुद्धता उनसे ब्रह्मणों दर्शेगा वो ये दोनों मंत्र अनाधेय अधिशयदा को दिखा रहा है वो पहले वाला तो कह रहा था उसमें वो सब कुछ होता है उसको के आपसे, ये तो कह रहे हैं बिल्कुल शुद्ध है ब्रह्म का स्वरूप और उसमें कोई अधिशयदा को दिखाता भी नहीं इसलिए नित्य शुद्ध था नित्य शुद्ध है वो ब्रह्मणों ब्रह्म का दिखा रहा, नित्य शुद्ध है नित्य से स्वरूप में रहता है और ब्रह्म भाव से हम जिस मोक्ष की बात करते हैं ना वो ब्रह्म भाव है और ये जो ब्रह्म भाव है इसी के साथ हम मोक्ष कहते वो उसके साथ मोक्ष नहीं कह रहे सयोरन्ना पिपलम स्वादवाद्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याग ऐसे जो है उसको हम ब्रह्म भाव का मोक्ष नहीं करेगा वो है तो स्वरूपदा वही है लेकिन इस समय वो ऐसा नहीं है उसको शोधन करने के बाद जो शुद्ध सिद्धि है वो ब्रह्मभाव है तस्मात न संस्कार योजना मोक्ष है इसलिए मोक्ष को संस्कारित करने की जरूरत नहीं किंतु आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त जो भोक्ता है उसको भले ही संस्कार की आवश्यकता है आपके सारे संस्कार उसी के लिए जा रहे हैं और उसी को वही मानना चाहिए इसको नहीं मानना आदो अन्य मोक्ष प्रति क्रिया अनुप्रवेश द्वारा न शक्यम के न देखो इतना सब हमने विचार किया आप और कोई कर्म के लिए माध्यम नहीं कर सकते हैं अन्यत अतः मैंने ये जितने कहेंगे इन सबसे भिन्न रूप से मोक्ष के प्रति क्रिया अनुप्रवेश का कोई भी मार्ग किसी भी प्रकार क्रिया का अनुप्रवेश कराने के लिए आपके पास उपाय नहीं है न सक्षम के न कोई भी उसको दिखा नहीं सकता ये चार के अंदर ही आता है जो भी क्रिया ये उत्पाद्य विकार्य आपके संस्कार ये चार में ही रहता है और इससे कोई अन्य हो नहीं सकता एक एक अस्त्र कार्य हो रहा है और अन्यत्र उसका फल होता है ऐसा भी नहीं होता जहाँ कार्य होगा उसका फल भी वही होगा तस्मा इसीलिए क्या अभी तक विचार किया वो कार्यानुप्रवेश निषेध कार्यानुप्रवेश खंडन प्रसंग को समाप्त कर रहे तस्मात ज्ञान वेगम मुक्तवा क्रिया गंधमात्र अवेश इसलिए ज्ञान एक को छोड़कर अब ये ज्ञान एक इसके ऊपर आगे प्रश्न करेंगे तस्मा ज्ञान एक बच्चा के रखा कि ज्ञान को छोड़कर के क्रिया गंधमात्र क्रिया का गंधमात्र का भी अवेशमती इह मोक्षे इह आत्मनि नोपति क्रिया का संबंध उसके साथ न गंध मात्र कहने से वो उसका लेच भी कहेंगे ये गंध शब्द लेचार्थक के ये प्रयोग होता है और मात्र भी लगाया और उसका कोई भी प्रकार का संबंध वहां हो ही नहीं सकता इसलिए ये ही निश्चय करना पड़ेगा आप किसी भी प्रकार से बोलो कि ये क्रिया का संबंध वहां होता है तो उसके लिए और कोई संबंध तो ज्ञान अभी है तस्मात ज्ञान अन्य इसके बारे में बाद में कहेंगे क्योंकि वो ज्ञान को भी क्रिया मानेंगे क्रिया मान एक बार उसका उत्तर दे इसलिए भारतीय देखिए दे हमेशा ऐसे ही है वो पीछे का एक वाक्य रहेगा उस वाक्य के आधार पर फिर वो बोर्ड प्रश्न करेगा तब उसका उत्तर देगा बिल्कुल वो देख देख करके मिला करके जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति इंद्रिय मंदिर के साथ तादाद में उसको छोड़ देता है तो क्या वो जीवन मुक्ति की अवस्था में कौन से अब छोड़ेगा कैसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा सर वो छोड़ने के लिए ही ये सब साधन बताया नहीं है ना तो नहीं कह रहा था केवल वहां पे ज्ञान किया जाएगा कुछ नहीं है ना कि मैं सब छोड़ दिया मैंने मैं देर के साथ तादात में छोड़ रहा हूँ मैंने गलती के साथ तादात को छोड़ रहा हूँ जो है सभी संबंधित कार्यों को चलना है लेकिन उससे ज्ञान तो नहीं होगा ना मतलब ज्ञान नहीं ज्ञान होने के लिए तो ये देखो छोड़ेगा किस लिए छोड़ेगा वो स्वाभाविक रूप से छोड़ेगा नहीं छोड़ने के लिए श्रवण की आवश्यकता होगी। आप कह रहे हैं? हाँ वो मुख्य है बाकी मुख्य नहीं है वो मुख्य है कि आप किस संस्कार के कारण छोड़ रहे हैं। इसलिए तो अभी बार बार मैंने बताया कि संस्कार किसके लिए है वो छुड़ाने के लिए है वो, वो कौन बताया शास्त्र बताया इसलिए शास्त्र का श्रवण ले तो इसके लिए अभी फिर आप छोड़ने बोल रहे छोड़ता कैसे है केवल छोड़ना नहीं हो रहा है केवल छोड़ना मतलब आपने छोड़ दिया बोल दिया बोल तो छूट गया क्या? नहीं तो है कंफ्यूजन पे कभी हाँ वो छूटा नहीं आप तो तो छोड़ दिया बोलने से नहीं छूटा ये तो हो ही नहीं सकता इसलिए अभी हमने कहा कि उसके संस्कार की सारी आवश्यकता है संस्कार के बिना वो छोड़ेगा ही नहीं इसलिए तो शास्त्र सार्थक होता है अब खाली बोल दिया छोड़ दिया करके छोड़ दिया तो नहीं छूटेगा वो संस्कार हो गया अब इस दिन में हुआ पूर्व जन्म में वो बात अलग है किन्तु शास्त्रीय संस्कार के बिना ये आत्माभिमान छोड़ नहीं सकता अब शास्त्रीय संस्कार तो हो गया तो ज्ञान तो हो ही गया और उसके बाद जो शेष है उसके लिए जो स्वरूप का ज्ञान होना है उसके लिए जो श्रवण की आवश्यकता है उससे हो जाए इसीलिए वो सभी प्रकार से होता है इसलिए छोड़ना कहने मात्र से ही वो शास्त्रीय के लिए आ जाते हैं क्योंकि शास्त्र के बिना इसमें छोड़ने के कोई और उपाय नहीं ठीक है अविद्य मनुष्योहमि मिथ्या ज्ञान दृष्ट से ये अविद्या आत्म संस्क्रिय मण्ता कहा अविद्या के द्वारा गृहित आत्मा का ही संस्कार किया जाता है शास्त्र भी उसी के लिए कह रहे अविद्य मनुष्योहमि वो अविद्या के द्वारा मनुष्य हूँ ऐसा मानता है इतना ही होता है तब क्या है वो मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान के द्वारा स्वयं को मनुष्य मानता है उसके बाद में सारी कथा शुरू हो जाती है और उसको संस्कार करना पढ़ना ये करना जो करना सब करना उसी के द्वारा होता है तो मिथ्या ज्ञान वहां आश्रय बनता है मिथ्या ज्ञान के आश्रय के बिना नहीं होगा तो वो आश्रय से ही ये मालूम हो गया कि वो अविद्या के द्वारा कल्पित है और उसके द्वारा मनुष्यों मान रहा है मनुष्यों मानने के कारण संस्कृत मानसवा एक आत्मा न संस्कृत मानस ऐसी आत्मा का संस्कार होता है तो संस्कार जन्य जो क्रिया शास्त्र का है वो उस सारे उसी में सार्थक होगी उसके बिना नहीं हो पाए देहा आश्रय क्रियया देह संभ से तथा भिन्न आत्मना संस्क्रियमाण्वार यह भाष्यकार ने ये कहा भाष्यकार ये कहते हैं कि देहाश्रय क्रिया के द्वारा देह संहद आत्मा का संस्कार हो जाता है अब स्नान आजमनादि क्रिया देहाश्रय से मानवा और तब ये स्नान आजमनादि क्रिया देहा इसके लिए क्या का क्या प्रमाण है उसके लिए प्रमाण जो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि प्रत्यक्ष देहा आश्रय क्रिया ही स्नान आजमनादि ये तो प्रत्यक्ष है असंहद आत्मस्थ क्रियया तस्व संस्कार्यम कि सैदि आशंक्य अक्ष विरोध आहा असंहदत्मस्था क्रिया जो आत्मा संहद नहीं है संहद माने ये देहादि के साथ संयुक्त नहीं देहादि के साथ जुड़ा नहीं ऐसे असंहद आत्मा के द्वारा होने वाली क्रिया के ते संस्कार उसी के द्वारा होने वाली क्रिया से उसी से संस्कार हो जाएगा मतलब असंहद आत्मा का संस्कार देहा आदि में होने वाली क्रिया से हो जाएगा किम न से क्यों नहीं होगा ऐसी आशंका करने पर कहा कि प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष का विरोध हो जाएगा कि प्रत्यक्ष में देखा गया है कि देहा आश्रय क्रिया से ही वो संबंधित का वो, संस्कार होता है और देहा आश्रय क्रिया नहीं है तो उसी में संस्कार नहीं किया जाता जैसे देह को हम शुद्ध करना चाहते हैं और कहीं साफ तो करेंगे अब जहां शुद्ध करना है उसी को साफ करेंगे तो जिसको साफ किया वही शुद्ध हुआ माना जाता है इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते असंभद आत्मा शुद्ध हो जाती है देह क्रिया ऐसा नहीं माना जाता ऐसा दो इध लोग मानते ऐसा नहीं माना जाता ऐसा होता है अध्यक्ष विरोध माने प्रत्यक्ष का विरोध है तया इत्यादि से कहा तहाय तया देहा संभदा एवं इत्यादि ठीक है अनिर्धारित विशेषम कश्चि अनर्धारित आमुष्मिकलोपक्त प्रतिबंध निर्दिशति कश्चिद शब्द का प्रयोग किया कोई भी ऐसा कोई भी जानेगा कश्चिद अविद्या आत्मवेन ये अनिर्धारित के लिए कश्चित का प्रयोग किया है कोई भी ऐसा मानेगा तो ऐसा ही होता है कि आत्मत्विग्रहित कोई भी होगा उसको संस्कार करना पड़ेगा आमुष्मिक फलोपभोग कैसे है कि आमुष्मिक भोग के लिए इच्छा करता है इस लोक में परलोक में सब तत्त क्रिया को प्राप्त करना होता है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त करना होगा ऐसे परलोक के लिए जो चिंतन करेगा वो ही उसके लिए अधिकारी होगा वो संस्कार करेगा संस्कार से कर्म करेगा कर्म से फल प्राप्त करेगा प्रतिबंध निर्देश दृष्टान्त उत्तम स्पष्ट जो दृष्टांत कहा वो दृष्टांत को और स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ देहाश्रय चिकित्सा निमित धा्यस्तम आरोग्य फल जो पहले अपने को देहा में से रोगी मान रहा था वही व्यक्ति देहाश्रय धा से अपने को नीगी मनता है देह संहतिलम तदिमानुक्त आरोग्यमी कस्माद आत्मगतम न सदित्या संज्ञा अनुभव विरोधादित्या देह संधि फल हम तद अभिमाना देह संभा का जो फल है देह संभा में होने वाले जो भी फल है वो उसका अभिमान का होता है देह का नहीं होता है देह को लेके जो अभिमान करता है उसको उसका फल माना जाता है जैसे सुंदर देह है सुंदर जो सौंदर्य है वो देह का नहीं है वो सौंदर्य में अभिमान करने वाले का फायदा होता है देह में दिखाई पड़ता है सौंदर्य किंतु तो सौंदर्य देह का नहीं वो अभिमान करने वाला हो तब होता है और बहुत सुंदर शरीर होने पर भी मर जाने के बाद में कोई नहीं रखता बहुत सुंदर शरीर है और फिर भी हम उसको संभाल कर रखेंगे सौंदर्य देखने के लिए ऐसा तो देखता नहीं और तुरंत उसको वो संस्कार कर देते हैं वो देता नहीं क्योंकि वो अभिमान ही वहां नहीं है तो कितना भी सुंदर हो उसका कोई काम नहीं इसलिए अभिमान होने पर फायदा होगा अभिमान नहीं होने पर नहीं होगा आरोग्य में भी कस्मात असम्भद आत्मागदम न सदित्यास इसे पूर्व पक्ष करता है ये कि आरोग्य जो बात कर रहे हैं कि असम्भद आत्मा का हो जाएगा देह से भिन्नता होगा रोग रोग तो देह में है किंतु तो आरोग्य देह का भिन्न में होगा ऐसा नहीं होता है जिसमें रोग है उसी में आरोग्य है अनुभव विरोधादित्या ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अनुभव का विरोध होता है जो स्वयं स्वस्थ तो है किन्तु तो फिर रोगी मानता है अपने वो शरीर से तो स्वस्थ है शरीर में ऐसा कुछ नहीं है किंतु रोगी मानता है तो वो रोगी रोगी ही अपने को मानता है तो रोगी हुआ करता है फिर तो चिकित्सा करने लगता है रोग नहीं होने पर रोगी मानना कभी रोग होने पर निरोगी मानता है रोग तो है शरीर में किंतु अपने को मानता है निरोगी हम तो कोई रोग नहीं हमको रोग नहीं करता तो चिकित्सा कर रहा है रोगी मानकर कर रहा है तो इसका मतलब मानने में अंतर हो गया ना शरीर में रोग रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रोग रहता है वो निरोगी मानता है तो चिंता नहीं करता और रोग नहीं है किंतु रोगी मानता है तब चिंता करता है तो चिंता किससे हो रही है वो मानने के कारण हो रहा है ना मानने वाला कौन है वो तो करता होता है जो अभिमान करता है मानता है इसीलिए ने यह कहा कि मानने से ही यह संभव है नहीं मानने से संभव नहीं संस्कार फलम शुद्ध इतम संस्कार का फल होता है शुद्ध होना इत्यादि आत्मनो यथोक्त बुद्धिमतो असंहदत्व अनुभव वारय आत्मा जो यथोक्त बुद्धिमान है यथोक्त बुद्धिमान आत्मा है यानी रोगी मानना निरोगी मानना इत्यादि बुद्धि वाले जो आत्मा है वो जो आत्मा का असंभदत्म अनुभवन वारयती वो असंभत है ये अनुभव से निवारण करते वो असंभत नहीं है जो रोगी अपने को मानता है निरोगी मानता है वो असंभदात्मा कैसे हो सकता है वो सम्भदात्मा है इसलिए इसको स्पष्ट रूप से जानना है भाष्यकार जहां कर्म और उपासना को लेकर विचार करते हैं संस्कार आदि को लेकर आगे आएंगे तो वो किसको बोल रहा है किसको नहीं बोल रहा है ये लेना है सारे शास्त्रों का नियम तत्ति में सार्थक होता जहां वर्ण आश्रम व्यवस्था का कर्तव्य है वहां वर्ण आश्रम व्यवस्था का कर्तव्य मानना पड़ेगा और जहां वर्णांग व्यवस्था का कर्तव्य नहीं है वहां नहीं मानना पड़ेगा और नहीं मानने के तिथि में मानने वाले को नहीं ला सकते तो मानने वाले की तिथि में नहीं मानने वाले को भी नहीं ला सकते मतलब तो जिसमें है उसमें है जिसमें नहीं है उसमें नहीं है यह हम हाँ, ये क्या है दोनों को मिला है जिसमें नहीं है उसमें है मानना चाह ऐसा नहीं होगा जिसमें नहीं है उसमें नहीं है जिसमें है उसमें है तो उसको सरकार की आवश्यकता है इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संस्कार जितने भी हो रहा है आत्मा का क्यों कहें आत्मा, आत्मा का है नहीं आत्मा का है तो ये सार्थक हो जाएगा कथम तरी स्ना कर्तृसंस्कार प्रसिद्धि आशंक्य संहत से कर्तृत्वादिद्या कथम तरी स्नादी जो होता है ना ये कर्तृ संस्कारत्व प्रसिद्धि ये स्नानादि करता ही करता है यानी जो आत्मा है वो ही स्नान करता है ये प्रसिद्धि कां से आ गई स्नानादि तो करता तो नहीं करता स्नान तो स्नान तो देह करता है अब तो बोलते हैं हम देह देह खाता है देह पीता है देह करता है सब तो कुछ देह करता है तो वो आत्मा कहाँ कर रहा है वो तो देह कर रहा है ऐसी आशंका कर रहे हैं मतलब पूर्व पक्ष कहना चाहता है संभद से वह तब कहा ऐसी बात नहीं है देह कर्ता देह कुछ नहीं करता है देह में सम्राद रूप से बैठा हुआ उसमें देह के साथ अनुमान करके जो बैठा हुआ वो ही करता है उसको अलग करके करता नहीं मान सकते इसलिए लिए प्रमाण दिया तो भाषिकार इसी को बोलते संहद सेव कर्तृत्व कर्तृत्व संहद ही होगा असंहद नहीं होगा प्रयदे अहमती कर्तृत्व अनुभवितरपी तुल्यमित आशंका प्रयदे अहमिद कर्तृत्व हाँ जब अहम प्रत्ययन के लिए बोल रहे हैं, अहम प्रत्ययन अहम कर्ता है वो अहम प्रत्यय विशेषेण तो वो प्रयद है अहम यदि कर्तृत्व अनुभवी दु रितुल्य जो प्रयत है वो उसमें प्रत्यय के द्वारा जो जाना जाता है उसमें जो अहम कर्तृत्व तो है अनुभव करने वाले के लिए भी तुल्य है ये अहम कर्तृत्व तो दोनों में ही रहता है वो प्रयद आत्मा जो होगा ना प्रयत मन बाद में जो निकल जाता है उसी में भी तो रहेगा वो अहंकर्तृत्व तो के कारण वो फल प्राप्त करना चाहे, इसलिए प्रयद आत्मा जो शरीर से निवृत्त होगा वो भी करता ही है और कर्ता के द्वारा कर्ता के रूप में ही उसका भी अनुभव होता है ये तुल्य है क्योंकि जो कर्म करके निकल गया हम कहते हैं जिसने वो कर्म किया उसका अनुभव उसी को होगा कहते हैं इसका मतलब वो निकल गया तो अलग हो गया ऐसा भी तो नहीं है निकल जाने के बाद भी उसके साथ उसका अभिमान बना हुआ है इसलिए कर्म वही भी करता है ये स्थूल देव से निकल के वो सूक्ष्म देव में जाता है तब भी उसका अभिमान वैसा के वैसा ही रहता है वो वहां अभिमान करने के विषय बन जाएगा लेकिन अभिमान जरूर करता है इसलिए उसका फल उसी में रहेगा एक अहम प्रत्यय विषय प्रत्ययिना सर्वा क्या अनुर्त्यते नित्य प्रकाश न तद विषयदाथ जो अनुभव रूप में नित्य प्रकाश जो साक्षी है उसमें यह संबंध विषय नहीं है जो कर्ता रूप से अभिमान कर रहा है उसका ही संबंध विषय कर्म होगा और यहां जो अनुभवीता स्वरूप में जो साक्षी रूप नित्य प्रकाश स्वरूप है उसका तत्संब कर्म नहीं होता और फल भी नहीं होगा न केवलम अस्म धीमात्र कर्तृत्व किंतु धीमात्रे इह केवलम अस्या अहमधी मात्रे कर्तृत्व किन्तु धीमात्र ये, ये जो है दोनों प्रत्यय और साक्षी को अलग करने के लिए बोल कि जो अहम रूप से है अहम आत्मा शुद्ध जो प्रकाश रूप आत्मा है उतने से वो कर्तृत्व नहीं है किंतु उसके संबंध में जो अहंकारृत्व तो भाव होगा प्रत्यय अहम प्रत्यय भिश, विषय अहम प्रत्यय को विषय बना करके जो कर्ता बना हुआ यानी अहंकार बना हुआ है अहंकार का होगा अहंकार में क्या है अहम भी है कार भी है तो कार बुद्धि के द्वारा आया बुद्धि के द्वारा आया हुआ जो संबंध है उसके द्वारा वो अहंकार होगा अहंकर्तृत्व होगा और केवल अहम में जो विशुद्ध रूप में लेते हैं तो उसमें वो नहीं रहेगा इसीलिए दोनों बुद्धि होती है न केवल अहम धीमात्र कर्तृत्व अहम भी मातृ में कर्तृत्व तो का नहीं होता है किन्तु धीमात्र बुद्धि के साथ संबंध करके कर्तृत्व तो होगा अन्यथा नहीं होगा प्रत्ययीन कहा प्रत्ययिना तो प्रत्ययिना क्यों कहा प्रत्यय के साथ संबंध करने वाला है वो प्रत्यय अस्त्यास्ती ही प्रत्ययी ये बनेगा प्रत्यय उसके पास है इसलिए वो प्रत्यय प्रत्यय अनुभूति आत्मनो भोक्तुरव कर्तृत्व अकर्तुर्भोगाभा आत्मा जो भोगता है ना आ, उसी का ही कर्तृत्व है वो आकर्ता जो होगा उसको भोग नहीं होगा आत्मनुभोगे वकृत्व अकर्तु भोग आकर्ता जो होगा हो हो, उसको भोग नहीं होता जो जो करता है वो भोगता है और आकर्ता रहेगा तो भोगता नहीं हो इसलिए कहा तत्पलमच सएना कि जो करता है बना है कर्ता तो अहम प्रत्येक हो गया वो अहम प्रत्येक जब कर्ता बना भोक्ता भी वही बने ऐसा नहीं है हम भक्त करता है बाद में और कोई भोगता है ऐसा नहीं है जो करता है वही भोगता है और जो भोगता है वो पहले करता है उसके बिना नहीं होगा इसलिए तत्फल चाष्य में क्या ना उक्रिया उसी के द्वारा निवृत्त हो गया करता हो गया उसके बाद उसका फल भी वही अचनाती वही प्राप्त करता है उसी के लिए प्रमाण कहा संहृत से भोक्तत्व ये समात से युक्त जो होगा ना संभाव शरीरार संघात से युक्त जो होगा उसको भोक्ता मानने में प्रमाण देते हैं तयोरण्य स्वादु स्वादुअस्थि ये वो जो कर्ता भोक्ता रूप से जो है वो ही स्वादु फल का प्राप्त करता है तो कर्ता जो हो गया हो वो ही भोक्ता भी होना पड़ेगा अब भोक्ता नहीं होना है तो आपको करता नहीं होना चाहिए तब हो गया तब होता होगा जीव परयोर मध्ये जीवो जीव कर्मफल भुंते ये कहा ये तेरण्यक्पल स्वादुत्ती मे द्वा सुवर्ण सयुजा सखाया सामनम वृक्षम्ज जाते तयरन्न पिपल स्वादुत्ति अनश्नुअाकशी ये वहाँ कठोपनिष्कमु जीवपर मध्ये जीवो नास कर्मफल भुंते जीव और परमात्मा इन दोनों के बीच में परमात्मा यहाँ साक्षी है जीवात्मा कर्ता भोगता इनके बीच में जीवो नाना रसम कर्मफलम भूमते जीव ही नाना रूप कर्मफल का अनुभव करता जीव यहाँ कौन है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान करने वाला जीव है असंहत से अभोक्तृत्व मानवाहा और जो संहद नहीं है पर जो होगा वो भोक्ता है और अकर्ता भी है संहार के साथ संबंध नहीं है उसका इसीलिए अनशन अन्यो अभिजाग दीदी वो कुछ खा नहीं सकता उसको कोई खिला भी नहीं सकता उसने कुछ किया नहीं तो उसको कौन खिलाएगा आप किया है तो आपको खिलाएंगे और जिसने खिलाया किया है उसको, खिला जिसने है उसको खिला रहे और जिसको नहीं जिसने नहीं किया उसको नहीं खिला रहे तो जो फल है फल कर्ता के पास ही जाना चाहेगा अकर्ता के पास नहीं जाना चाहेगा और कुछ आप किसी ने और कर्म किया आपके पास कैसे आएगा आपके पास नहीं आएगा वो सुख वो दुख हो वो आपने किया है तो आपके पास आएगा नहीं तो नहीं आएगा हाँ ये कहें परमात्मा स्वयं अभुंजान एवं पश्चिम वर्तते परमात्मा क्या करता है कि स्वयं अभुंजान वो कुछ नहीं करता हुआ अभिजाग की थी केवल अपने रूप में प्रकाशित करता हुआ रहता है और केवल भाव रूप से उसमें स्थित रहता उस तो है उसका अस्तित्व मात्र का अनुभव होगा संभाग से भोक्त वाक्यांतर ही भोक्ता है इसके लिए और वाक्य प्रमाण दिया क्रम से प्रमाण दिया ना आत्म इंद्रिय मनोयुक्त पहले दोनों का अलग करके बताया अब आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोगते त्याग इसमें कोई संशय है नहीं भोक्ता कौन है आत्म इंद्रिय मनोयुक्त है वही जीवात्मा जिसको कहते हैं वो साक्षी रूप से जब होगा वो तो भोक्ता नहीं बनता है अभी साक्षी रूप से नहीं है तो भोगता है आत्मियम शरीरम आत्मा यहां शरीर को आत्मा कहा देहादि संयुक्त आत्मान इत्य यहां आत्मशब्द का अर्थ शरीर है शरीर मन आदि से युक्त होकर के वह कार्य करता है यदा आत्मा भोक्ता इत्याहू संबंध अथवा आत्मा को भोक्ता कहते हैं ऐसा भी संबंध कर सकते हैं आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता ऐसा भी आप छेद कर सकते हैं तो आत्मा भोक्ता इत्याहू कौन सी आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम आप इंद्रिय मनोयुक्त होगा तो भोक्ता है ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। इत्यादि इंद्रियाशेषण इंद्रििया क्रियाणमनोयुक्त ये क्रिया विशेषण है। मनोयुक्तम, आहुकण मनोयुक्त मनोयुक्त भोक्त आहु का विशेषण क्रिया है। निर्गुणत्वा निर्दोषत्वाच ब्रह्मात्मनी द्विधा संस्कारो संस्कारों कि निर्गुण होने से और निर्दोष होने से पहले कहा था कि गुण का आधान नहीं कर सकते हैं और दोष का निवारण भी नहीं कर सकते संस्कार दो प्रकार का है कहा था एक तो गुण का आधान करना रूप संस्कार दूसरा दोष का अपनयन रूप संस्कार तो निर्गुणत्व निर्दोषत्वाच निर्दोष होने से ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मा में द्व्यु संस्कारो नाइच दो प्रकार का भी संस्कार नहीं है गुण आधान रूप गुण निषेध रूप दोनों नहीं है नहीं दोष निषेध रूप दोनों प्रकार का संस्कार नहीं इधान तस्वीर गुण दोषयोर अभाव उस युद्ध आत्मा में गुण दोष का संबंध नहीं है इसके लिए आगे का प्रमाण किया एकोदेव सर्वभूदेश गूठ इत्यादि का एको देव सर्वभूतेशु घोषा सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूदादिवासा साक्षी चेता केवलों निपूणता यह श्वेदाचित परिषद का मंत्र है मूर्ति त्रयात्मना भेदम प्रत्याह अब एक एक अर्थ करते हैं ये एको देव इत्यादि मंत्र का अर्थ करते हैं श्वेताचित्रपरिषद का मंत्र है तो पहले जो याद किया होगा या लोग याद नहीं करते हैं इसको जो मंत्र यहां आ रहे याद करते रहना है याद करते रहने से बाद में काम आएगा क्योंकि ये सब संस्कार का भाग बनेगा धीरे धीरे मंत्र याद करेंगे ये अंदर जाएगा अंदर जाकर के फिरे वो संस्कार का कारण बनेगा संस्कार का कारण बनेगा तो संस्कार से कुछ काम आएगा खाली सुनते रहने से कुछ होने वाला नहीं है ये तो यहाँ से निकल जाते ही सब निकल जाता है निकलने में टाइम नहीं लगेगा इसीलिए वो सुन हाँ है ठीक वेदां तो वेदां तो तो है वेदांत लोग बोलते वेदांत सुन रहे हैं वेदांत सुन रहे हैं तो आगे भी थोड़ा कर्म होता है थोड़ा मनन भी करना होगा इसको सब याद जितने भी उद्धरण वाक्य बाकी तो पूरा याद कर लेना चाहिए नहीं किया है तो जो जो वाक्य उद्धरण में आ रहे हैं भाष्यकार दे रहे हैं इसी को याद करते रहना तो याद करते रहने से आगे जब तो उसका रिपीटेड होगा तो और स्पष्ट हो जाएगा कई बार आएगी ये मंत्र क्योंकि ये तो भाष्यकार का प्रिय मंत्र है अब यहां ये कहा, कहा, कहा इसका मतलब एक से अलग कोई है क्या बोलते बहुत लोग एक से अलग मानते हैं मूर्ति त्रयात्म भेदम प्रत्याह मूर्ति त्रय से अलग भेद मानते हैं मूर्ति त्रय है तीन मूर्ति है हा वो विष्णु आ ब्रह्मा और शिवजी यही बोलते हैं यथा ये, ये कहते हैं पौराणिक लोग हरे ब्रह्मा पिना की बहुधे को वि कोई हरि कहते हैं कोई ब्रह्मा कहते हैं कोई पिना की धारण किया व शिवजी है वो कहते हैं तो बहुधा एक को भी किए तो एक को भी बहुत कहा जाता है बोलते ये बहुत नहीं है एक कहा वो जब उस त्री में देखेंगे तो एक है और उसके बाद में देव कहा देव के लिए कहते हैं अखंड जाड्यम व्यावत ये जो अज्ञान ज्ञान जाड्यम जडता जो माया आदि है उसका निवारण करते हैं तो एक कहा देव वो उसमें जो कोई जडता नहीं है वो एक देव है द्योतनवान प्रकाशवान है चमकता है चमक का मतलब ज्ञान होता है एक तरह चाहता आदित्य आदि वैषम्य माह चमकता हुआ भी कैसा है आदित्य भी तो चमक रहा ये भी चमक रहा है तो दोनों में अंदर क्या है बोलते हैं, आदित्य जैसा चमकता नहीं आदित्य तो चमकता है एक देश में चमकता है यहां जो तो है सर्वभूतेश गूठा सभी के अंदर चमकता है सभी के अंदर आदित्य नहीं चमकते क्योंकि यहां जब चमकता है तो उधर में चमकता उधर चमकता है बिना नहीं चमकता है एक देश में चमकता है एक देश में नहीं चमकता सर की किमिटी सर्वेशा न भाती बोला कि जब सब जगह चमक ही चमक है तो वो सब लोग क्यों नहीं जानते उसको बोलता है चमकता हुआ भी वो चुप के बैठा हुआ है गूढ़ गूढ़ है हाँ। गूढ़ोत्मा न प्रकाशित एक अठो तो कहा क्यों गूढ़ आत्मा है इसीलिए वो प्रकाशित नहीं होता उसको खोजने के लिए बहुत कुछ यंत्र चाहिए तब जाकर के उसको खोजा जा सकता है तर ही किमिति न भाती तो सर्वत्र व्यापक करने पर सबको होना चाहिए था ऐसा नहीं है वो गूढ़ है सूक्ष्म है मन तरही तत्त भूत अवच्छिन्न परिचित्व आपने कहा सर्वभूत गूढ़ तो सर्वभूत माने एक एक भूत हो गया एक एक भूत लेने पर एक एक वस्तु में वो रहेगा तो वो सतत वस्तु में रहता वो परिच्छिन हो जाएगा एक एक में रह रहा तब तो बूद अवच्छिन्न है एक एक बूद में अवच्छिन्न रूप से रहता हुआ अब वो परिच्छिन्न होगा तब कहते हैं ना ऐसे एक एक बूथ में अवच्छिन्न रूप से रहता हुआ परिच्छिन्न नहीं है क्योंकि सर्वव्यापी है एक एक में रहता हुआ चुपके रहता है तो भी वो सर्वव्यापी है सर्वत्र भी रहता न भोस्थ्यम बारे आगे ओ दश्यसे पूर्णसूर्णमाय पूर्णमेवा